द्वारा नहीं होता है सदम तो अभिज्ञता सब के द्वारा कैसे स्वीकार किया जाता है तो किया जाता है कि सरवेज आत्मवाद भी सभी आतंकवादियों के द्वारा मुक्त आत्माओं के लिए संसार और संसारिक सुध व्यवहार का अभाव माना जाता है सभी आत्मवादियों के द्वारा मतलब आत्मा को मानने वाले सभी के द्वारा आत्मा को मानने वाले सभी आत्मवादियों के द्वारा मुक्त आत्माओं के लिए संसार और संसारित व्यवहार का अभाव स्वीकार किया जाता है मुक्त आत्माओं के संसार के व्यवहार का अभाव के संसारित व्यवहार का अभाव कोई कहता है जो मुक्ता संसार है मुक्ता कहता है तो मुक्त आत्माओं के संसार और संसारित के व्यवहार का अभाव स्वीकार किया जाता है क्या और के शाम उनके मत में शास्त्र की अनाथकता आदि दोषो की प्राप्ति स्वीकार और उनके मत में आदि की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जाती है यहाँ तक हुआ था ना अब यहाँ देखना तीन वाक्य है उसमें तीसरे वाक्य को पहले देखेंगे यथा द्वैत नाम सर्वेषाण यथा सर्वेषाण द्वित नाम जैसे सभी द्वैष्ट वादियों के मत में मथे का अध्ययन करेंगे द्वित नाम सर्वेषण शिक्षा अध्ययन करेंगे मते का जैसे सभी द्वैशवादियों के, के मत में तो सभी द्वैतवादियों के मत में बंधावस्था बंधावस्था का मत में बंधावस्था में ही सात राज्य अर्थवत्व सात राज्य की साक्षकता है जैसे सभी द्वरित मत में सात राज्य की साक्षकता है द्वैतावस्था में मतलब बंधावस्था में साख सार्थक है तो बद क्यों गए करने है काम काम में कामना के लिए ज्योतिष करो अमूक करने करो, कर करो, करो है फिर निष्ठान भाव से करेंगे शुद्धि होगी फिर आत्मा वाले सभ्या तो अब किसकी गंधावस्था में इस शास्त्र की सकता है न मुक्तावस्थायाम मुक्तावस्था में साक्ष की साक्षकता नहीं है कि मतने कहा अभी के बचने के साथ जैसे जैसे सभी बंदावस्था में ही साफसाजी की साक्षकता है साफसाजी की मुक्तावस्थायाम न मुक्तावस्था में साफस की साक्षकता नहीं है एवं तथा उतर आ जाइए वैसे ही न करते हमारे मत में क्षेत्र ईश्वर के साथ एकता होने पर क्षेत्र जिसकी क्षेत्रज्ञी क्षेत्र मुझे भी ज्ञान क्षेत्र मेरा ही स्वरूप है तो क्षेत्र जिसकी ईश्वर के साथ एकता होने पर मतलब क्षेत्र जी असंसारी धर्म के साथ एकता क्षेत्र जी क्षेत्र क्षेत्र आत्माओं की क्षेत्र जीव आत्माओं की असंसारी ब्रह्म के साथ एकता होने पर शासकता हो इस समय शासकी है, निया निया है। कि सकता पूर्ण में सा हो लगेगा क्या अविद्या विषय और अविद्या विषय का अविद्या का विषय होने पर या अविद्यावस्था में और अविद्या के विषय बन्धावस्था में क्या कहेंगे अविद्या के विषय बन्धावस्था में शास्त्र की साक्षार हो शास्त्र की मतलब बन्नावस्था में शास्त्र की साक्षकता हो और क्षेत्र की आदमसारी धर्म के साथ एकता होने पर शास्त्र किया जा सकता हो ठीक है और देखेंगे अब, दे अब दे लग गया ना तो जैसे द्वैतवादी के मुक्तावस्था में नहीं है बल्कि हमारे अद्वैतवादी के मतलब क्या है कि क्षेत्र जो सकता ता हो शास हो और अविद्यावस्था में बद्धावस्था में शासन की साक्षकता हो तो बराबर हो गया ना अच्छा अब नमी ऐसी शंका आ रही है शंका ये द्वैतवादी कर रहे है न न सर्वे काम दृतना सर्वे काम के चुनाव न करके असना करेंगे हम सभी के मत में या हम सभी द्वरित सिद्धांत में हैं? हम सभी के सिद्धांत में आत्मा की बंद मुक्तावस्थे अवस्था का अन्य दोनों के साथ बंद मुक्तें आत्मा की बंधावस्था और मुक्तावस्था दोनों दोनों वाकतों में परमा है न की दोनों वास्तव में है दोनों वास्तव में परमात्मा तथ वास्तव में यथार्थ है दोनों वास्तव में यथार्थ है। हम द्विती के हम द्विती के सिद्धांत में आत्मा की बंधा गन्दावस्था और मुक्तावस्था दोनों वास्तव में यथार्थ ही है दोनों अवस्थाएं कैसी हैं? यथार्थ हैं। अतः हे उपाधेय तथा साधन सदभाव है इसलिए उपाय उपाधेय और उसके साधन का सद्भाव होने पर मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मुस्तावस्था वास्तविक है तो वास्तविक है क्यूँकी है, होती है क्योंकि अब इसलिए हे और उसके साधन का सदभाव होने पर है त्याज और उपाधेय का क्या छोटा ग्रह है तो त्याज्य क्या है ये संसार बंधन अविद्या त्याग क्या है त्याज्य तो हे क्या हुआ संसार बंधन अभिद्या और क्या होगा आंखी स्वरूप उपाधेय क्या होगा हे उपाधेय और उनके साधन उनके साधन जो है साधना है जो कि सोचते हे उपादेय और उनके साधन से सदभाव होने पर सद्भाव होने पर मतलब विद्यमान होने पर हे उपादेय और उनके साधनों के विद्यमान होने पर शास्त्र आदि अथव शास्त्र आदि की साक्षरता होती है शास्त्र आदि की साक्षरता होती है क्यूँकी हे विद्यमान है प्रसंथ अभिद्या बंधन तो उसके निराकरण के लिए कितनी आवश्यकता होगी मतलब हे का निराकरण कैसे कि किया जाए हे का निराकरण कैसे किया जाए तो व्यक्ति किसकी श्रंट में जाएगा साथ और शास्त्र में जाएगा तो शास्त्र बताएंगे कि ज्ञान के द्वारा जो वह शास्त्र सार्थक हो गया ना हुँ। अच्छा हुँ। और शास्त्र बताएगा कि आत्मा क्या है आप उसने का और उसके सामने को तो शास्त्री बताएगा ठीक है बात नहीं करना हे उपाधेय और उनके साधन के होने पर साक्षरादी की साक्षकता लग जायेगा लग जायेगा नह से समझी लगेगी की क्षंका क्या है की न सर्वे सामने हम सभी दलित के सिद्धांत में आत्मा की श्रद्धावस्था और मुक्तावस्था वास्तव में यथार्थ किए गए वास्तव में परमात्मा वस्तु होते हैं इसलिए हे उपाधेय और उसके साधन के सद्भाव होने पर तो यहाँ भी है उपादेय भी है उसके साधन भी है सब सत्य है द्वैतवादी के अपने सब तो यह उपादेय और उसके साधन के सदभाव होने पर आरोप सातवादी की सार्थकता होती है ठीक है पुनः अद्विती नाम अद्वैतवादियों के सिद्धांत में पुनः अद्वैत वादियों के सिद्धांत में द्वैत के मिथ्या होने के कारण द्वेश के मीथ्या होने के कारण ध्यान देना अद्वैतवादियों के सिद्धांत में द्वैत मीठा है तो ये बंधावस्था और मुक्तावस्था भी कैसी है उपाध्य और उनके साधन भी कैसे हैं मिथ्या है तो जब समीक्षा है तब तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा यदि सत्य बंधन हो तो उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र कुछ तो बताएगा है न? और जब कुछ है ही नहीं वास्तव में तो शास्त्र तो व्यर्थ हो गया बंधन भी वास्तव में नहीं है शास्त्र की क्या जरूरत है बहुत समझ आती है ना अद्वैतियों के सिद्धांत में पुना के सिद्धांत में द्वैक द्वैक के द्वैत का को मिथ्या के कारण द्वैत का होने के कारण आगे देखेंगे क्या आत्मन बंदावस्था या अभिज्ञाकृत अपरमार्थत्व और आत्मा की बन्धावस्था का अभिज्ञा कार्य होने के कारण या आत्मा की बन्धावस्था अभिज्ञा का कार्य होने के कारण आत्मा की बंदावस्था किसका कार्य है अविद्या का कार्य है और आत्मा की बंदावस्था बंदावस्था अविद्या का कार्य होने के कारण उसका मिथ्यात्व होने का किसका मिख्यात्व बंदावस्था का बंदावस्था क्या होगी मिथ्या होगी तो फिर जो है अविद्यादि यह सब कैसा है जो पंच मिख्या उपाध्यूप नहीं है है है और क्या है कि उसके साधन है एक आत्मस्वी तो तो तो है तो पंक्ति लगाएंगे क्यों मिथ्या है अभिज्ञा के तत्वा अविद्या का निर्विथास्त्र का कोई विषय न होने के तो। कोई विषय न होने ऐसी अथवा बंधन का अभाव होने से निर्विषय स्वाद कर विषय का भाव होने से विषय का शास्त्र के विषय का भाव होने से अथवा सरल शब्दों में से सकते हैं विषय का भाव होने से या बंधन का भाव होने से बंधन वास्तविक है क्या तो बंधन का निर्विय स्वाद कर देंगे बंधन विषय का भाव होने से सरल हो जाएगा की तो बंधन का भाव होने के कारण शास्त्र राज्य की अनशकता सफ्री है शास्त्र राज्य की इसके वक्त निर्बंधन है सत्य है बंधन तो फिर उसकी मित्री के लिए शास रुपए बताएंगे व्यक्ति मत में शास्त्र बंधन वास्तव में है ये नहीं, नहीं मिथ्या है है ये नहीं, नहीं तो के साथ सकता हुई नहीं। नहीं। ये ये के नाम पुणाद्योतियों के सिद्धांत में द्वैप का नि तो होने के कारण और आत्मा की बंधावस्था अविद्या का कारण तो होने के कारण उसका बंधाव तो बंधन का अभाव होने से सातवादी की आवश्यकता होती है जब बंधन ही नहीं है वास्तव में तो साफ किसकी मदि बताएंगे जब बंधन हो तो मिड्य बताएंगे ये पूर्व हुआ सिद्धांति का ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि दो अवस्थाएं बोली ना उससे आत्मा की बंधावस्था और मुक्तावस्था वास्तव में अठार सौ दो अवस्थाएं बोली ना तो सिद्धांति का टनना ऐसा नहीं कहना क्यूँकी आत्मा के अवस्था भेदों की सिद्धि नहीं होती है आत्मा के अवस्था के भेदों की सिद्धि दोनों को पूर्ण अवस्था है बंदावस्था मुक्तावस्था ऐसा नहीं कहना क्योंकि आत्मा के अवस्था भेदों की सिद्धि नहीं होती है सावक तो वाक्य अलंकार में है यदि आप तो ये मतलब यदि अवस्था भेदों की सिद्धि नहीं हो सकती है फिर यदि अवस्थाएं मानी जाए कौन अवस्था में बंदावस्था मुक्तावस्था तो ये होगा की ये दोनों युद्ध रोटी है अथवा श्रम ऐसी रोटी है ये विकल्प किया जाएगा इस खंडन करने के लिए अवस्था होता यदि आत्मा की बंदावस्था और यदि आत्मा की बंदावस्था और मुक्तावस्था होती है क्या यदि आत्मा की बंदावस्था और मुक्तावस्था होती है तो क्या युगपद होती है वह क्रमेण अथवा क्रम से होती है मिल जाएगा यदि आत्मनो बुक्तावस्थे यदि आत्मा की गंदावस्था और मुक्तावस्थाएं होती है युगपद से आते तो वे अवस्थाएं युगपद होती है अथवा क्रम होती है ये दो प्रश्न होगा ना दो प्रश्न होगा इसमें प्रथम प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि ये दोनों अवस्था युक्त सम्भव नहीं है मतलब आत्म, एक आत्मा की दोनों अवस्था युक्त संभव नहीं।, नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति में स्थिति और गति दोनों युक्त हो सकता है तो स्थिति और गति युक्त क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि विरोध है और मुक्तावस्था को युक्त युक्त धोने विरोध है इसलिए दोनों अवस्थाएं एक तरह नहीं हो सकती है बताइए इसमें प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया जाता है युगपत कावत विरोधा न संभवता मतलब आत्मा की बंदावस्था और मुक्तावस्था तो विरोध होने के कारण युग पर न संभवता युग पर नहीं हो सकती है मुक्तावस्था विरोधा न संभवता विरोध होने के कारण युग पर नहीं hmm. हो सकते है जिस प्रकार एक जिस प्रकार एक पदार्थ में स्थिति और गति विरोध होने के कारण युक्त नहीं होते क्या जिस प्रकार एक पदार्थ में जिस प्रकार विरोध होने के कारण एक पदार्थ में स्थिति और गति युग पर नहीं होती है कंकी लगाएगी ऐसे कंकी लगाएंगे ऊपर से एक आत्मा की युग पद एक आत्मा विरोध आ देना विरोध होने के कारण एक ही आत्मा की युग पद बंदावस्था और मुक्तावस्थाएं नहीं या एक ही आत्मा की युग पर और मुक्ता अवस्था विरोध होने के नहीं होते है जिस प्रकार एक ही पदार्थ में विरोध होने के कारण स्थिति और गति युग नहीं होते है ठीक है तो स्थिति और गति की तरह विरोध सीखता है गंगावस्था और मुक्तावस्था का अब फिर यदि युगप नहीं हो सकते हैं हो गंगावस्था है और मुक्तावस्था को क्या क्रम से हो सकती है क्या क्रम भावित मतलब आत्मा की वृद्धावस्था और मुक्तावस्था कैसे होती क्रम से तो इस पक्ष विचार किया जाता है क्या क्रम भावित और आत्मा की वृद्धावस्था और मुक्तावस्था को क्रम से होने पर क्रम से होने पर निर्तव्य अर्थ है बिना तो निमित्त के बंदावस्था होने से निर्मित के होने से क्या तो को रहेगी बिना निमित्त के बंदावस्था के होने पर मोक्ष न होने का प्रसन्न होगा मतलब क्रम से दोनों अवस्थाएं मानी जाए और क्रम से दोनों अवस्थाएं मानने पर पहले क्या मानेंगे बन्धावस्था और कैसे बिना निमित्त के बिना निमित्त के यदि माना जाएगा पहले बंदावस्था मानी जाए बिना निमित्त के तो बिना निमित्त के मानने पर गद्दावस्था मानने पर मोक्ष ना होने का बिना निमित्त के जो वस्तु आती या वो कैसी होती है स्वाभाविक के जो होता है वो कैसा होता है बिना निमित्त के जो होगा वो कैसा होगा स्वाभाविक और स्वाभाविक की निवृत्ति होती है हाँ जो किसी निमित्त से आता है वो निमित्त के न रहने पर नहीं रहता किसी निमित्त से जो वस्तु आती है वो निमित्त के न होने पर नहीं रहती है और बिना निमित्त के जो होगा वो हटेगा तो, तो बिना निमित्त के जो नहीं होगा मतलब स्वाभाविक होगा तो वो हटेगा यदि गंडावस्था बिना निमित्त के है अर्थात स्वाभाविक है तो फिर मुक्ति नहीं होगी या बंडावस्था नहीं होगी उनकी लगाइए क्रम भावित क्रम भावित के और दंडावस्था तथा मुक्तावस्था को क्रम से होने का बिना निर्निमित्व बिना निमित्त के दंडावस्था होने पर या बिना निमित्त के बंधन होने पर उससे मुक्ति न होने का प्रसन्न बिना निमित्त के बंधन होने पर उससे मुक्ति न होने का प्रसंग होगा बात सुनने आती है क्योंकि बिना निमित्त के होगा तो सुभाविक होगा तो निबंधन अच्छा यदि ऐसा माने कि जो क्रम से अवस्थाएं आती हैं लेकिन अवस्था किसी निमित्त ऐसी आई है कैसे आई है नहीं। बिना किसी पहले निमित्त बिना निमित्त के पहले माने कैसे मानेंगे निमित्त ऐसी की गंगावस्था कैसे आई किसीमित्त ऐसी आई है तो जब बंदा जिस पक्ष तो तो में बंदावस्था किसी निमित्त से आई है तो स्वतः है अपने से अपने से तो नहीं है तो जो अपने से नहीं है स्वयं नहीं है वो कैसी होगी शिक्षा होगी जो स्वता पहले से नहीं है वो कैसी होगी शिक्षा होगी लगाना क्या अन्य और अन्य निमित्त से बन्दावस्था मानने का क्या अन्य के निमित्त से बंदावस्था मानने आरोप या अन्य के निमित्त से बंधन बनने पर या अन्य के निमित्त से बंधन होने पर स्वतः स्वतः बंधन का अभाव होने से या स्वतः बद्धावस्था का अभाव होने से उसके निक्षात्र का प्रसंग होता है उसके विषात्र बंदावस्था या बंधन के निक्षात्र का प्रसंग होता है और अन्य के निमित्त बंदावस्था मानने आरोप भाव होने के कारण उस बंदावस्था के प्रसन्न होता है जो स्वयं नहीं होगी वो कैसी होगी और वैसा होने पर अपने सिद्धांत की हानि होती है सिद्धांत की हानि क्या पूर्व पक्षी ने कहा था दोनों अवस्थाएं वस्तु भूपे परमात्ता यो वस्तु भूपे की वास्तव में यथार्थी है तो दूसरे ने क्या माना था की वास्तव में यथार्थी है उसकी हानि हो गई ना और वैसा होने का उसके सिद्धांत की हनी होती है मतलब मानी भी होती है तो सबसे माना था ना वस्तु माना था दिशा और देखेंगे और भी बता तो रहे हैं सिद्धांत की अब यदि दंगावस्था और मुक्तावस्था में यदि पूर्वापर करेगी पूर्वापर करेगी कल्पना करें, करें थे थे ना पहले कौन होता है और बाद में कौन होता है पूर्व में किसको मानना पड़ेगा दंगावस्था को तो बाद में किसको मानना पड़ेगा मुक्तावस्था को अब देन, दो तो माने ने, ने, माने और ध्यान देना तो मुक्तावस्था को कैसा मानेंगे अनादि कैसा मानेंगे अनादि और मुक्ता और बंदावस्था के बाद माने मानेंगे मुक्तावस्था को तो, तो बंदावस्था को तो अनादि मानकर के क्या मानना पड़ेगा शांत अनादि मानकर के क्या मानना पड़ेगा शांत मानना पड़ेगा तो ये सिद्धांति का कहना है जो अनादि भाव का होता है वो शांत नहीं हो सकता जो अनादि भाव पदार्थ होता है वो शांत है राग भाव कैसा है अनादि तो वो अभाव है ना प्राग भाव अनादि होने पर शांत है तो अभाव पदार्थ भाव पदार्थ तो नहीं है और बंदावस्त हो तो, तो आप भाव पदार्थ मानते हैं और फिर अनादि होने पर आप शांत मानते हैं ये मानना उसी से नहीं है क्योंकि अनादि भाव पदार्थ जो भाव पदार्थ अनादि होगा वो शांत नहीं होगा अनंत होगा और मुक्तावस्था तो आप बंदावस्था के बाद में मानेंगे तो मुक्तावस्था को शादी मानना पड़ेगा और अनंत मानना पड़ेगा शादी मानना पड़ेगा और अनंत मानना पड़ेगा लेकिन जो शादी भाव पदार्थ होगा वो अनंत नहीं होगा बिना सी होगा पंकी लगाएंगे सुन और बंदावस्था तथा मुक्तावस्था के पूर्वापरिकोपण करने का क्या बंदावस्था और बंदा और मुक्तावस्था के पूर्वा पर ये पौवा पर समझते हैं पूर्वा पर तुम और अपर यहाँ अलता है पूर्वा पर भवन पौर पूर्वा पर भवन हम सत् नाम चाहते हैं उभयपद की वृद्धि होती है नहीं उभयपद की वृद्धि जरूरत नहीं है पूर्वा पर है ना तोड़ दिन हो जाता है आदि वृद्धि से काम चलता है आदि वृद्धि से काम चलेगा और दंडावस्था तथा मुक्तावस्था के कार्य का अनुरोपण करने आरोप कर। मतलब आगे कीजिए क्रम का अनुरूप करने आरोप बदलेगा क्या क्रम क्रम बंदावस्था और मुक्तावस्था के थे थे क्रम का निरूपण करने आरोप पूर्व पूर्वम गीकार करनी चाहिए तो करते है कल्पना करनी चाहिए स्वीकार करना चाहिए बंदावस्था और मुक्तावस्था के क्रम का निरूपण करने पर पूर्वम पूर्व में दंगावस्था का स्वीकार करना चाहिए क्या ने ने ने और क्या अनादि नतीजा अंतवती और को तो अनादि वाली तथा अंत वाली स्वीकार करना चाहिए अनादिशा अंतवती बंदावस्था तो अनादिवाली बंधन सबसे अनादिवाल ऐसी तो अनादिवाली हो गयी और कैसी हो गई अंत वाली होगी हो तो बंदावस्था को भी अंत वाला न माना जाए तो मुक्तावस्था आएगी हाँ तो अनादिवाली तथा अंत वाली मानना चाहिए कौन बंदावस्था क्या तक प्रमाण दुर्द और वैसा स्वीकार करना प्रमाण से विरुद्ध है प्रमाण से विरुद्ध कैसे है कि जो अनादि भाव पदार्थ होगा वो अंत वाला नहीं हो सकता है शांत नहीं हो सकता है और यह अनादिंग अंत वाला मान रहे हैं ना तो प्रमाण से विरुद्ध है तथा मोक्षावस्था आदिवती अनंता प्रमाण विरुद्ध और उसी प्रकार मोक्षावस्था को आदि वाली और अंतरित मानना होगा प्रकल्पिया का अध्ययन करेगा मोक्षावस्था को आदि वाली और अंत रहित मानना पड़ेगा आदि तो वाली, वाली हो गई और मोक्षावस्था को कैसा मानेगे अनंत मतलब अंत से रहित विनाश से रहते अब तो प्रमाण से विरोध कैसे है क्योंकि जो आदि वाला भाव पदार्थ होता है शादी भाव पदार्थ होता है वो अनंत नहीं हो सकता है सद्वंसादी तो होने पर अनंत है क्योंकि वो अभाव पदार्थ है उसी प्रकार मोक्षावस्था को आदि वाली तथा अंतरहित मानना पड़ेगा आदि मतीश अनता आदि वाली तथा अंतरहित मानना पड़ेगा प्रकल्प का घर कर लेना और वैसा मानना प्रमाण से दुरुप होता है युक्त एक मिनट ये यहाँ पर युक्त अगर हम लेना प्रमाण का मतलब है प्रमाण लेंगे है ना? अनुदान समझ ले लेंगे ठीक है से, ले ले से होता है और दोनों दो ले क्योंकि जो सादी लेव पदार्थ लिखा जाता है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ग्रुप्त होता है ऐसा ले लेना या तुम तो अच्छा रहेगा सभी प्रमाण ले लो है ना सभी समाणों से दुरुद्ध रहेगा अविदा न क्या अवस्था होता सभी प्रमाणों से विरुद्ध ही सभी क्या प्रमाण विरोधा एवं और सब में क्या पहले हो गया ना कि प्रमाण विरुद्ध ऐसा स्वीकार किया जाता है सरल लगाना पंक्ति कथा उसी प्रकार प्रमाण विरुद्ध अवस्था को आदि वाली और अंतरंग की स्वीकार किया जाता है प्रमाण के विरुद्ध क्या है आदिवती और अनुमान सरल शब्दों में और स्पष्ट करें कैसे बोलेंगे उसी प्रकार अवस्था को आगे वाली और अंतरंत तो मानना पड़ेगा तथा ऐसा मानना प्रमाण विरुद्ध ही मानना होता है या ऐसा स्वीकार करना प्रमाण विरुद्ध भी स्वीकार करना होता है सभी प्रमाणों के विरुद्ध कहना अच्छा है क्या अवस्था बता और एक अवस्था से या एक अवस्था वाले पदार्थ को अवस्थान एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करने वाली पदार्थ का क्या एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करने वाले पदार्थ से नित्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते सत्यम ना यहाँ करेंगे क्या और एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करने वाले पदार्थ से नित्व का प्रतिपादन भी कर सकते हैं जैसे शरीर की बाल्यावस्था यमुनावस्था और अवस्था आती है तो एक अवस्था से तीसरी अवस्था को प्राप्त करने वाला जो शरीर है वो नित्य हो सकता है तो आप नदी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करेगा तो उसको नित्य नहीं रह सकते हैं लग जाएगा नेतृत्व का उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो कर है। एक अवस्था वाले का यदि ऐसा कहना चाहे अनिश्चित दोष पर निहराये अनिश्चित हो जाएगा ना यदि उसको दो अवस्थाएं मानी जाए तो अनिश्चित हो जाएगा अवस्था अवस्थाओं को प्राप्त करेगा तो अनिष्ट हो जाएगा अब कैसे अनिश्चित दोष पर निहराये यदि अनिश्चित दोष का परिहार करने लिए के लिए बंधावस्था और मुक्तावस्था के भेदों की कल्पना नहीं की जाती है यदि ऐसा कहना चाहे संभावना को लेकर की नित्य हो जाएगा ना दो अवस्थाओं को मानने पर तो दो अवस्थाओं को मानने पर वो नित्य पाएगा अरे क्यों जाएगा तो फिर ए, क्या करना चाहिए कि इन दो अवस्थाओं का भेद न माना जाए यदि अनिश्चित दोष के परिहार के लिए बंदावस्था और अवस्था का भेद स्वीकार नहीं करते भेद स्वीकार नहीं करते हैं यदि अत तर्क यदि करेंगे यदि अनिश्चित दोष का परिहार करने के लिए बंदावस्था और मुक्तावस्था के भेद स्वीकार नहीं करते हैं या भेद की कल्पना नहीं करते हैं अका तर्क इसलिए द्वैतवादी नाम मत का ना ध्यान कर लेना द्वैतवादी विद्वानों के मत में भी शास्त्र की अनर्थकता आदि दोषा की आदि दो, से, तो दो से अपरिहार ही है ये दोस्त पैसे है अपरिहार पहले तो बताया था ना कि उनके यहाँ भी क्या है की दंगावस्था में शासक है अन्यवस्था में शासक नहीं।, नहीं है और फिर उसने ये फैसला के लिया था की हम तो दोनों अवस्थाओं को वास्तविक मानते हैं इसलिए हमारे मत में बन जाएगा और तुम्हारी मतनी नहीं बनेगा क्योंकि सबसे समझा है तो इसका परिहार क्या हुआ कि आप भी दोनों और अवस्थाओं का भेद चुका नहीं कर सकते हैं इसलिए द्वैतवादी के मत में भी शास्त्र की नदी दोष अपरिहार्य है इसलिए समान होने के कारण या इस प्रकार दोष इसी तुम दोनों पक्ष समान होने के कारण केवल अद्वैतवादी के द्वारा निराकरण करने योग्य दोष नहीं है केवल अद्वैतवादी के द्वारा दोष का निराकरण करना अनिवार्य नहीं है कौन सा दोषा अनाथक हो जाएगा सब शास्त्र हो जाएगा संसारों संसारित होता अभाव कोई दोष नहीं है इस प्रकार समानता होने के कारण अद्वैतवादी के द्वारा यह दोष परिहार करने योग्य नहीं है अब देखेंगे अब यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहे तो देखो नहीं सिद्धांत ही बता रहा है क्या साफ आना सकते हम ना और हमारे मत में शास्त्र की व्यर्थता नहीं है सिद्धांति बोल रहा है हमारे मत में शास्त्र की या यथा यथा को प्रसिद्ध के साथ जोड़ा है ना जोड़ना नहीं चाहिए यथा अलग ही रहेगा यथा को भास्कार प्रकाश या के अनुसार तावट रखनी है यथा यथा, यथा का यथा पृथक उसका प्रसिद्ध के साथ समाप्त नहीं बल्कि प्रसिद्धा होना चित्र सिद्धन का यथा पृथक पर है तो हमारे मत में शास्त्र की व्यर्थता नहीं है यथा तो में है प्रसिद्ध पुरुष पुरुष शास्त्र से इस प्रसिद्ध अज्ञानी को करता है प्रसिद्ध अज्ञानी पुरुष को विषय करता है जो मतलब जो लोक प्रसिद्ध अज्ञानी पुरुष है ना वो शास्त्र उनके लिए है शास्त्र प्रसिद्ध अज्ञानी पुरुष को विषय करता है अथवा प्रसिद्ध अज्ञानी पुरुष शास्त्र का विषय जरूरी शास्त्र का विषय कौन प्रसिद्ध अज्ञानी पुरुष या तो शास्त्र प्रसिद्ध अज्ञानी पुरुष के लिए इसके लिए अज्ञानी शास्त्र प्रसिद्ध अज्ञानी पुरुष को विषय करता है ही करते क्योंकि क्योंकि अज्ञानी क्योंकि अज्ञानियों की ही क्योंकि अज्ञानियों की ही अनात्मो फल तो है तो अनात्म पदार्थ फल और हेतु में जैसे क्योंकि याद का फल क्या है स्वर्ग और स्वर्ग फल का हेतु क्या है याद है। हाँ क्योंकि हेतु फल हो गया क्या आपका आजी और हेतु क्या हो गया याद आज तो ये फल और हेतु ये आत्मा है दिया। दिया। दिया। कि अनात्मा है क्यूँकी ही अभिशांत क्यूँकी अज्ञानी के क्योंकि अज्ञानी की अनात्म भूत फल और हेतु में आत्मबुद्धि होती है आत्मदर्शन कर आत्मबुद्धि क्यूँकी अज्ञानी की क्योंकि अज्ञानी की अनाथ अनाथ भूत फल और हेतु में आप बुद्धि होती है ज्ञानी की अनाथ फल और हेतु में आप बुद्धि नहीं होती है नव क्या छोड़ा अनाथ मनोहर अज्ञानी ज्ञानी की फल और अज्ञानी की अनात्म भूत या अनाथ पदार्थ फल और हेतु में आप बुद्धि नहीं होती है अब कहते हैं क्यूँकी क्योंकि विरुश... क्योंकि ज्ञानी की विषान क्योंकि ज्ञानी को हल और हेतु से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होने पर क्योंकि ज्ञानी को हल और हेतु से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होने पाई और वो फल और हेतु को भी अपना आत्मा समझ लेता है हल में भी आत्मवृि हो जाती है हेतु में भी आत्मवृि हो जाती है ज्ञानी के सबको अपना शुरू मानता है समझी लगे क्योंकि ज्ञानी की फल हेतु से आत्मा में क्या होता सर फल और हेतु ऐसी आत्मा का फल और हेतु ऐसी आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होने पर क्योंकि ज्ञानी की फल और हेतु से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होने पर फल और हेतु तो से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान किसे होता है ज्ञानी को अज्ञानी को होता है भिन्नता का ज्ञान क्योंकि ज्ञानी को फल और हेतु से अपना भी भिन्नता का ज्ञान होने पर दर्शनीयता ज्ञान होने पर आरोप कयोग फल और हेतु में अहम इस प्रकार आप की उत्पत्ति नहीं होती है कहोकर्ल और हेतु में अहम इस प्रकार बुद्धि नहीं हो सकती है सिक्की नहीं हो सकती है ज्ञानी क्योंकि जो फलो ऋतु से अपनी आत्मा को भिन्न जाने रहा है उसकी फलो रेतु में आत्मबुद्धि होगी और जो अपने से भिन्न नहीं समझता है न ही अत्यंत मूढ़ा उन्मत तादी अति जलाद नहीं हो छाया प्रकाश नहीं हो वह अत्म सती क्योंकि उन्मत्त अत्यंत मूढ़ा थी क्योंकि उन्मत्त अत्यंत मूड व्यक्ति थी उन्मत्त समझते है मदिरा हो जाता है ना उन्मत्त कुछ आदि अत्यंत मूड उन्मत्ता जो अत्यंत मूड उन्मत्त आदि व्यक्ति है अत्यंत मूड उन्मत्त आदि व्यक्ति भी जल और अग्नि में छाया और प्रकाश में एकता को नहीं मानते हैं है एकता को नहीं मानते हैं, नहीं तो एक में अंदर नहीं, नहीं तो लिखे रखने ही देखेंगे तो यदि अलग अलग रखना तो ऐसा करके लेखना थी अत्यंत मूड उन्मत आदि मनुष्य भी जल और अग्नि की अथवा छाया और प्रकाश की एकता नहीं मानते है तो विवेकी कैसे मान सकता है यदि क्यों भी करेंगे तो क्योंकि अत्यंत मूल उन्मत्तारी मनुष्य भी जल और अथवा छाया और प्रकाश की एकता नहीं मानते हैं तो विवेकी कैसे मान सकता है तो मतलब क्या है की वो तो फल हेतु ऐसी भिन्नी अपनी आत्मा को मानेगा ठीक है तो उससे भिन्नी रखने को मानेगा तो उसके लिए कोई तो शास्त्र नहीं है उसका कहीं नहीं होगा तस्मात इस कारण से विधि प्रसास्त्री निशे शास्त्र विधि शास्त्र क्या है आ रहा संज्ञा मुकाशिक मुकाशिक और ज्योतिषाम क्या है विधि शास्त्र है निशेष शास्त्र क्या है मानसम न अस्मियाम नयात ये सब क्या है आपको निशेष शास्त्र है विधि या, या फिर करोटा लगा लेना या इस कारण से विधि और शास्त्र निशे हेतु से आत्मा को घेर जानने वाले के लिए नहीं होते विधि और निशे तस्मात इसलिए विधि और निशे शास्त्र फल और हेतु से आत्मा को भिन्न समझने वाले के लिए नहीं होते फल हेतु से आत्मा को भिन्न समझने वाले के लिए इसके लिए नहीं है जो फल और आत्मा को धीर मिल रहा है उसके लिए निशेदास्त्र तो ये नहीं सोचना वो निषेध का अतिक्रमण करता है इंसान नहीं है ना ज्ञानी व्यक्ति तो सबसे परे हो चुका है ऐसा है देखो जब व्यक्ति दीर्घ काल पर कर निश्चित कर्मों को सर्वथा पर इत्याग व्यक्ति दीर्घ काल पर निषिद्ध कर्मो का सर्वथा पर इत्याद करके निशान भाव ऐसी दीर्घ कर्मो का आचरण करता है तब अंत्याण की निर्भरता होती है तब जब दीर्घकाल निशिध कर्मो कर्मों का, तो का आकलन करता है तब तो क्या होता है अंतरण क्यों नहीं बनता है तो निशिद कर्म को पहले छूट गए निष्ठ काम से उसने कर कर्म है, उससे अंतरण की खुद की उपासना की उसको क्या हुआ आत्म साक्षात्कार हुआ अब भूख गया अब बिजली शेष साक्ष उसके लिए नहीं है तो क्योंकि लोग सोचते हैं कि कुछ भी करे शुभ कर सकता है क्या शुभ करेगा तो शुभ करे नहीं और शुभ में भी सब कुछ तो फिर शरीर से कभी निश्चित नहीं हो सकता है अब देखना जी अब इसको ऐसा लगाना हम्म तुम इसे करो समृद्धि ये देवदस्त तुम इस कर्म को करो किसी इस प्रकार कश्म कर्मु इस प्रकार किसी करो में देवदस्त को प्रेरित करने का या किसी कर्म में देवदत्त को लगाने का किस प्रकार लगाया गया देव दत्त सुन को करो देवदत्त सुन को करो इस प्रकार कहकर किसी कर्म में देवदत्त को लगाए जाने पर किसी कर्म में देवदत्त को लगाए जाने पर तो जब देवदत्त का नाम लिया गया है ना तो वही पास में खड़ा हुआ विष्णु मित्र यह समझेगा की हमको काम में लगाया जा रहा है तो वही शास्त्र का उद्देश्य होने आरोप भी ज्ञानी कोई फर्क नहीं करता है ज्ञानी ले लगी कुंसी देवदत्त मिश्र को करो इस प्रकार किसी करो में किसी करू में देवदत्त को लगाए जाने पर आगे देखेंगे तत्रस्था नीचे है ना विष्णु मित्र ऊपर है विष्णु मित्र नियोगम सुनो नीति अहम नि इसी नहीं प्रदे नहीं ऊपर सुने लगा के तत्रा विष्णु मित्र नियोगम सुनो नीति वही परिस्थित कहा जहाँ देवदत्त है वही पर स्थित विष्णु मित्र आदेश को सुनने आरोप भी, भी, भी, भी, भी, भी तो आज्ञा को सुनने पर भी करूँ इस आज्ञा को सुनने आरोप भी अहम नियुक्ता की मई प्रेरित किया जा रहा हूँ या मैं लगाया जा रहा हूँ इसी नई ऐसा नहीं सकता है ना वही पर स्थित विष्णु मित्र आज्ञा को सुनने पर भी अहम नियुक्ता लगाया जा रहा हूँ ऐसा नहीं समझता नहीं नहीं। जा रहा है।, को जा रहा है तो जा नहीं आगे देखेंगे नियोग विषय विवेक का अग्रहणा की नियोग का यहाँ पर प्रेरणा आज्ञा दी जा रही है नाम तो करो तो आज्ञा विषय विवेक का ज्ञान न होने आज्ञा जिसे विवेक का ज्ञान विवेक कहता कि भाई ये तो देवदस्तु नाम लेकर के कह रहा है तो देवदस्तु को करना है हमको नहीं करना है और वहीं पर ये समझ में ना आए कहा जाए देवदस्तु को और समझ में ना आए कि वो देवदस्तु तो को कहा गया तो मान कर सकता है हमको लेना तो कौन ऐसा मान सकता है अच्छे तो अब ही क्रेडिट होकर सकता है ज्ञानी के लिए विधि विषय नहीं है ऐसा बताते हैं बात नहीं सुनिए नियोग करते आज्ञा या विधि नि आज प्रेरणा कर सकते हैं प्रेरणा विषय विवेक का ज्ञान न होने से प्रेरणा को विषय करने वाले विवेक का ज्ञान न, न होने से प्रतिपत्ति वैसी प्रती हो सकती, वैसी हो सकती। वैसी है।, है वैसी प्रती हो सकती है वैसी प्रती कि हमको प्रेरित किया जा रहा है हमको काम में लगाया जा रहा है लग गया नियोग विषय के विवेक का ज्ञान न होने आरोप तो तू कर सकते नियोग विवेक का ज्ञान न होने पर वैसी प्रतिपत्ति संभव है कैसी तो देखेंगे यथाफल टोपी तो अच्छा लगाव लेके जैसे तो दोबारा देखना नियोग निश्चय विवेक का ज्ञान न होने पर वैसी प्रकृति संभव होती है जैसे ही हमको लगाया जा रहा है काम में यथाफल टोपी तो की जिस कथा है है, ना, तो ये, ये तो था था। तो तो पुरानी पुस्तकों क्या है वो मोटी पुस्तक में पढ़ते कथा है तथा चसा तो अच्छा लगता है कथा है ना? नोटी तो हाँ तो उसी प्रकार अज्ञानियों की फल और तू में भी आत्म बुद्धि होती है क्या कहेंगे कथा कर लो उसी प्रकार अज्ञानियों की फल और है तू में भी आत्म बुद्धि होती है क्योंकि नियोग विषय विवेक का उनको नहीं है किसको प्रेरित किया जा रहा है ये उसको पता नहीं ये मालूम है दूसरे को है अपने ऐसी नहीं है ऐसा ऐसा ज्ञान उनको नहीं है पता है नैसे ही अज्ञानी की फल और में भी हाथ बुद्धि होती है लगाई नज्ञानी की फल और हेतु में भी हाथ बुद्धि होती है ऐसा लगाने में फिर यहाँ पर शंका आ रही है पूर्व क्या रहा है कैसा लगाइए कि फल हेतु अन्य दर्शनीय भी अभी तब मिले सब्जी में नीचे फल और हेतु से भिन्न आत्मा का ध्यान होने पर भी स्वर्ग आदि फल और याद हेतु स्वर्ग और उनके याद आदि हेतुओं से भिन्न फलों और हेतुओं से भिन्न आत्मा का ज्ञान होने पर भी आत्मदर्शन फल फलों हेतु से भिन्न आत्मा का ज्ञान होने पर भी, भी प्राकृतिक संबंध अपेक्षा स्वाभाविक सम्बन्ध की अपेक्षा से स्वाभाविक सम्बन्ध की अपेक्षा से शास्त्रार्थ विषया प्रति युक्ता एवं संबंध तास्र की अपेक्षा से शास्त्र का विषय शास्त्र का अर्थ संबंधी ज्ञान होना उचित है क्या शास्त्र के अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान होना उचित है प्रस्पत्ति तो का ज्ञानी दोबारा लगायेंगे हल और एक दूसरे भिन्न आत्मा का ज्ञान होने पर भी स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा से अच्छा। शास्त्र के अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान होना उचित ही है ज्ञान होना दोबारा ध्यान देना जो फल और ऋतु से भिन्न अपनी आत्मा को जानता है और उसे स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा से शास्त्र के अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान होना उचित ही है शास्त्र के अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान मतलब शास्त्र का यथार्थ ज्ञान तो उसको होगा यथार्थ ज्ञान तो कभी कभी समझे जाएगा क्या ना हमें हमारे लिए कर्मियों को बता रहा है जिसे ये समझेगा ना तो ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है पर यथार्थ बात तो समझता तो है ना शास्त्र की शास्त्र की यथार्थ शास्त्र को नहीं तो तो समझता तो है ऐसा मतलब नहीं है मतलब उसके लिए कर्तव्य नहीं है शास्त्र मुझे प्रेरित कर रहा है ऐसा वो नहीं समझता हो गया तो अभी कृप करना नहीं है तो मुझे सांस शास्त्र कर रहे हैं समझता है क्या शास्त्र के शास्त्र को तो समझता है शास के अंत को तो समझता है तो वही है उचित ही है सूर्य पर खिचल रहा है ये अभी नहीं अभी पूरा दोबारा लगाइए छूट गया छूट गया छूट गया दोबारा लगाओ फल अन्य फल और रेतु ऐसी भिन्न आत्मा का ज्ञान होने पर भी क्या आत्मा का ज्ञान होने पर भी ठीक है ठीक है जो मैंने लगाया है ना ठीक ही लगाया है एक ज्ञान होने पर भी स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा से शास्त्र के अर्थ सम्बन्धी ज्ञान होना उचित ही है। शास्त्र के अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान होना उचित शास्त्र का अर्थ को समझता है नक्ष है उचित और क्या कहता है वो देखना क्या कि इस फल तो इस प्रवर्ति के हेतु में या इस फल के साधन में मैं प्रेरित किया गया, गया हूँ इस फल के साधन में मैं प्रेरित किया गया, गया हूँ ध्यान रखना पूर्ण पक्ष है ये उचित ही है न क्या उचित है कि इस फल के साधन में मैं प्रेरित किया गया हूँ और अनिष्ट फल के साधन ऐसी निदृत किया गया है ये पूर्व पक्षी तो नहीं क्योंकि उसके लिए कुछ है नहीं सिद्धांधी बोलेगा चल रहा है कि ऐसा होना उसी है क्या इष्ट फल के साधन में मैं प्रेरित किया गया, गया हूँ और अनिष्ट फल के साधन से मैं निवृत्त किया गया, गया हूँ अनिष्ट फल क्या है नरक आदि उसका साधन क्या है ना वो शास्त्र है नदेश तो ये अनिष्ट फल का साधन क्या है आपका मिठ्या भाषण से निवृत्त किया गया हूँ इस प्रकार लगे ना तो इस प्रकार के है शास्त्र का शास्त्र के अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान होना उचित ही है, है जैसे पिता पुत्रादी का एक दूसरे से दूसरे आत्मनिष्ट दर्शन को अपने से समझने पिता और पुत्र एक दूसरे को अपने से भिन्न समझते है न और फिर भी क्या है की एक दूसरे की एक दूसरे के बातों को मानते हैं ना एक दूसरे की बातों को मानते है जैसे पिता और पुत्रादी का परस्पर में अपने से भेद ज्ञान होने, होने पर भी पिता और पुत्रादी का परस्पर में परस्पर में आत्मन अपने से भेद ज्ञान होने पर भेद ज्ञान परस्पर में अपने से भेद ज्ञान होने पर भी अन्य कार्य या परस्पर में परस्पर में विधि और निपे संबंधी ज्ञान होता है परस्पर का एक दूसरे एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए विधि और निषेध संबंधी ज्ञान होता है विधि और निषेध संबंधी जब पिता कुछ बताता है तो पुत्र करता है और पुत्र भी यदि कोई तो अनुकूल बात बताता है तो पिता उसको मान लेते हैं मान लेते हैं ना, तो जब यह अर्था एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, फिर भी विधि निषेध संबंधी अर्थ समझते नहीं समझते तो वैसे फल और को जो अपने ऐसी भिन्न समझ रहा है ऐसा ज्ञानी के लिए ज्ञानी भी, भी शास्त्र के अर्थ को समझता है कि मैं इस तरह इस फल के साधन में मैं प्रेरित किया गया हूँ अनिष्टल के साधन से मैं निवृत्त किया गया हूँ ऐसा ज्ञान होता है जैसे पिता पुत्रा परस्पर में अपने से भेद होने पर भी एक दूसरे के विधि निषेध के अर्थ को समझते हैं एक दूसरे के विधि निषेक संबंधी अर्थ को समझते वैसे ये क्या है की जो फल हो गए जिससे को जानता है वो ध्यान रहा है गया हूं, मैं प्रेरित किया गया हूँ मैं निवृत्त किया गया हूँ पूर्वक ना ऐसा नहीं कहना क्यों सिद्धांत है व्यक्ति आत्मदर्शन प्रतिपक्ष ऐसी भिन्न आत्मदर्शन के पहले भीतु ऐसी भिन्न आत्मेतु ऐसी भिन्न आत्मज्ञान होने के पहले भी हल और ऋतु में आत्मबुद्धि सिद्ध है हलो ऋतु में आत्मबुद्धि कब सिद्ध है हलो रेतु ऐसी होने के पहले हालो रेतु में आत्मबुद्धि सिद्ध है और जब क्या आए कि आत्मज्ञान हो गया तो उसकी आत्मबुद्धि रहेगी नहीं, नहीं रहेगी तो जब नहीं रहेगी तब फिर वो उस प्रकार नहीं समझेगा मैं प्रेरित किया गया हूँ साधन में अनिष्ठ साधन ऐसी किया गया हूँ ऐसा ही होता है ओम होम मदर ओमर